कामदेव के शत्रु शिवजी के सेव्य भव यानी जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी यानी योगीश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता यानी रक्षक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 लव निमेश परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा अब विलंब किस लिए हो रहा है सेतु तैयार करो जिसमें सेना उतरे जामबान ने हाथ जोड़कर कहा हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिये हे नाथ सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है जिस पर चढ़कर यानी जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल यानी समुद्र की आग के समान है इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया हनुमान जी की यह अत्युक्ति यानी अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए जांबवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए यह सुनकर वानर और भालू हूह हूंकार करते हुए और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़कर उठा लेते हैं और लाल ला कर नल नील को देते हैं वे अच्छी तरह से गढ़ यानी सुंदर सेतु बनाते हैं वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले यह यहां की भूमि परम रमणीय और उत्तम है इसकी असीम महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा मेरे हृदय में यह महान संकल्प है श्री राम जी का वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया फिर भगवान बोले शिव जी के समान मुझको कोई दूसरा मुझकोलाता है वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता शंकर से विमुख होकर यानी विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरक गामी मूर्ख और अल्पबुद्धि है जिनको शंकर जी प्रिय है परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे और जो गंगाजल लाकर इन पर चढ़ाएगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे तदनंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए शिव जी कहते हैं पार्वती श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डूबा देते हैं वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों से पार ले जाने वाले हो गए यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है और न पत्थरों का गुण है और ना ही वानरों की कोई करामात है श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए ऐसे श्री राम जी को को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंदबुद्धि नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत अच्छा लगा सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं कृपाल श्री रघुनाथ जी सेतुबंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे करुणा कंद यानी करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए यानी जल के ऊपर निकल आए बहुत तरह के मगर नाक यानी घड़ियाल मच्छ और सर्प थे जिनके सौ सौ योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं हटाने से भी नहीं हटते सबके मन हर्षित हैं यानी सब सुखी हो गए उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली वानर सेना की विपुलता यानी अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है तो पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे ही कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देख हंसते हुए चले श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े श्री राम जी के हित यानी सेवा के लिए श्री राम श्री राम जी के हित यानी सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुतु समय की गति को छोड़कर कर फल उठे वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं घूमते फिरते जहाँ किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेरकर खूब और दांतों से उसके नाक कान घेर कर, का कह कर कहलाकर तब उसे जाने देते हैं जिन राक्षसों के नाक कान काटे डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर कर दसों मुखों से बोल उठा वन निधि निधि निधि नीर निधे, सिंधु बारिश कंपति नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया? फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी में बोली चरणों में सिर निभाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा हे प्रियतम क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए हे नाथ वैर उसी के साथ करना चाहिए जिसे बुद्धि और बल द्वारा जीत सके आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है जैसा जुगनों और सूर्य में जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और वराह और नरसिंह रूप से महान शूरवीर द्वितीय के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यक्षप का संहार किया जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहसत्र बाहू को मारा वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण यानी प्रकट हुए हैं हे नाथ उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवा यानी उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए हे नाथ श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं सम्मुख यानी शरण में जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता आपको जो कुछ करना चाहिए था वो सब आप कर चुके आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया हे दशमुख संतजन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन यानी बुढ़ापे में राजा को वन चला जाना चाहिए हे स्वामी वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले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 वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं हे प्रियतम यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा हे नाथ श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा हे hey, प्रिय सुन तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिकपालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझे भय किस कारण से से उत्पन्न हो गया? मंदोदरी ने ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा। किंतु तो रावण उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश में होने से पति को अभिमान हो गया है सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा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 हाथ जोड़कर कहने लगा हे प्रभु नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती यानी मुंह देखी कह रहे हैं हे नाथ इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा एक ही बंदर समुद्र लांघकर आया था उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं यानी स्मरण किया करते हैं उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख नहीं थी क्या बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा हे भाई कहो क्या वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से यानी बड़े गौर से सुनिए मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड यानी बहुत अधिक हैं, जो प्यारी यानी मुंह पर मीठी लगने वाली बातें ही सुनते और कहते हे प्रभु सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं नीति सुनिए उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीत यानी मेल कर लीजिए यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए नहीं तो यदि वे न फिरें तो हे ता भूमि तो रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा अरे मूर्ख तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई अभी से हृदय में संदेह यानी भय हो रहा है हे पुत्र तू तो बांस की जड़ में घमो हुआ है यानी मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त यह कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती यानी आप पर कैसे असर नहीं करती जैसे मृत्यु के वश में हुए रोगी को दवा नहीं लगती संध्या का समय जानकर रावण अपनी बीसों भुजाओं को देखता हुआ महल को चला लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था वहां नाच गाने का अखाड़ा जमता था रावण उस महल में जाकर बैठ गया किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे ताल यानी करताल पखावज अर्थात मृदंग और वीणा बज रहे हैं नृत्य में प्रवीण अपसराए नाच रही हैं, वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहा यद्यपि श्री राम जी सरिखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है फिर भी उसको न तो चिंता है और न डर ही है यहां श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ यानी बड़े समूह के साथ उतरे पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहा लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजा बिछा दिए उस पर सुंदर और कोमल मृग छाल प्रभु लंका की, तो है। लंका की सुमेरु पर्वत पर। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनके बाई और धनुष तथा दाई और तर्कस रखा है वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं इस प्रकार कृपा रूप यानी सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान है वे मनुष्य धन्य है जो सदा इसी ध्यान में लौ लगाए रहते हैं पूर्व दिशा की ओर देखकर कर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा तब वे सबसे कहने लगे चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं प्रभु ने कहा भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो सुग्रीव ने कहा हे रघुनाथ जी सुनिए चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया जिससे रतिका मुख तो परम सुंदर बन गया परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है प्रभु श्री राम जी ने कहा विश्व चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है अपने किरण समूह को को फैलाकर वह निवियोगी नर नारियों को जलाता रहता है हनुमान जी ने कहा हे प्रभु सुनिए चंद्रमा आपका प्रिय दास है आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले हे विभीषण दक्षिण दिशा की ओर देखो बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है भयानक बादल मीठे मीठे यानी हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है कहीं कठोर ओलों की वर्षा ना हो विभीषण बोले हे कृपाल सुनिए यह न तो बिजली है न बादलों की घटा लंका की चोटी पर एक महल है दशग्रीव रावण रावण नाच गान का अखाड़ा देख रहा है ने सिर पर मेघ डंबर डंबर यानी बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है मंदोदरी के कानों में जो कर्ण हिल रहे हैं हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है हे देवताओं के सम्राट सुनिए अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं वही मधुर गर्जन ध्वनि है रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए उन्होंने धनुष चढ़ा उस पर बाण संधान किया और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काट गिराए सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा यह महान रस भंग यानी रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई न भूकंप हुआ न बहुत जोर की हवा यानी आंधी चली न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अब हुआ सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर यह वचन कहे सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा अपने अपने घर जाकर सो रहो यानी डरने की कोई बात नहीं है तब सब लोग सिर नवाकर घर गए जब से कर्ण फूल पृथ्वी पर गिरा तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया नेत्रों में जल भर कर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए हे प्रियतम श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्वरूप हैं यानी यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है ब्रह्मलोक सिर है अन्य बीच के सब लोगों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है भयंकर काल जिनका भ्रिकुट संचालन यानी भावों का चलना है सूर्य नेत्र है बादलों का समूह बाल है अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है रात और दिन जिनके अपार निमेश यानि पलक मारना और खोलना है दसों दिशाएं कान हैं वेद ऐसा कहते हैं वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है लोभ जिनका अधर यानी होठ है यमराज भयानक दांत है माया हंसी है दिक्पाल भुजाए हैं अग्नि मुख है वरुण जीव है उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा यानी क्रिया है अठारह प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है अधिक कल्पना यानी उहा क्यों की जाए शिव जिनका अहंकार है ब्रह्मा बुद्धि हैं, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त हैं। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है हे प्राणपति सुनिए ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए जिससे मेरा सुहाग न जाए पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में आठ अवगुण सदा रहते हैं साहस झूठ चंचलता माया छल भय अविवेक मूर्खता अपवित्रता और और निर्दयता तूने शत्रु का समग्र यानि विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया हे प्रिये, यह सब यानि चराचर स्वभाव से ही मेरे वश में है तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा हे प्रिय तेरी चतुराई मैं जान गया तू इस प्रकार यानी इस बहाने मेरी ही प्रभुता का बखान कर रही है हे तेरी बातें बड़ी यानी रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। छोड़ा ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी फूलता फलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी मिले, तो भी ज्ञानी गुरु तो मूर्ख के हृदय में चेत यानी ज्ञान नहीं होता यहाँ सुबेल पर्वत पर वो सुमेर नहीं सुबेल पर्वत था सुबेल पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए जाम भगवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा हे सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले हे सबके हृदय में बसने वाले यानी अंतर्यामी हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राश सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाल कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बालीपुत्र हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ तुमको बहुत समझाकर क्या कहो मैं जानता हूँ कि तुम परम चतुर हो शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण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 चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवा कर चले प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबाकुरे वीर बाली, पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वहाँ खेल रहा था बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी उसने अंगद पर लात उठाई अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर यानि मार गिराया। राक्षस के के समूह भारी योद्धा को देखकर कर उसे भाग चले वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके एक दूसरे को मर्म यानी असली बात नहीं बतलाते उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कुलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं जैसे ही वे देखते हैं वही डर के हमारे सूख जाता है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 और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त यानी सजीव काजल का पहाड़ हो भुजाएं वृक्ष के और सिर पर्वतों के शिखर के समान है रोमावली मानो बहुत ही लताएं हैं। नाक, नेत्र और कान पर्वत की और खोहों के बराबर हैं अत्यंत बलवान, वीर, बाली पुत्र, अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए यह देखकर कर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह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 पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो शिवजी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है राजमद से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो अब तुम मेरे शुभ वचन यानी मेरी हित भरी सलाह सुनो उसी के अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे दांत में तिनका दबाओ गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुम्बियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे कर इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि शे, श्री राम जी मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए इस प्रकार आर्थ प्रार्थना करो आर्त कर कर मुझे, मुझे जाना नहीं अरे भाई अपना और अपने बाप का नाम तो बता किस नाते से मेरी मित्रता मानता है अंगद ने कहा मेरा नाम अंगद है मैं बालिका पुत्र हूँ उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा आ गया और बोला हाँ मैं जान गया मुझे याद आ गया बाली नाम का एक बंदर था अरे अंगद तू ही बाली का लड़का है अरे कुलनाशक तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ है गर्भ में ही क्यों ना नष्ट हो गया तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया अब बाल की कुशल तो बता वह आजकल कहाँ है तब अंगद ने हंसकर कहा दस यानी कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बालिक के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको वह सुनावेंगे रे मूर्ख सुन भेद उसी के मन में पड़ सकता है यानी भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो सच है मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते तुम्हारे तो बीस नेत्र और बीस कान हैं शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर यानी करके बोला अरे दुष्ट मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को जानता हूं यानी उनकी रक्षा कर रहा हूं अंगद ने कहा तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है वह यह है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूध की रक्षा की बात तो अपनी आँखों से देख ली ऐसे धर्म यानी व्रत को धारण यानी पालन करने वाले तुम डूबकर मर क्यों नहीं जाते